भारत। ताजुल जिसका मतलब है मस्जिदों का ताज ताजन ऑफ मॉस्क मध्य प्रदेश के शहर भोपाल का एक मस्जिद खास बात यहाँ की ये है कि एशिया का ये सबसे बड़ा मस्जिद है मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ 1985 में जिसे शुरू किया था सुल्तान जहान बेगम ने पर इसके निर्माण को पूरा किया अलामा मोहम्मद इमरान खान नादवी आजारी ऑफ भोपाल ने देशभगत रेडियो मस्जिद के निर्माण करताओं एवं आज की तारीख में इसे चला रहे प्रशासन को सलाम करता